पातंजल योग सूत्र साधन पौधे हमारी तरह शक्ति ग्रहण नहीं करते और हम जिस प्रकार शक्ति ग्रहण करते हैं धरती उस प्रकार नहीं करती पर तो भी सभी किसी न किसी प्रकार से शक्ति संग्रह करते ही हैं योगियों का कहना है कि वे केवल मन की शक्ति के द्वारा शक्ति संग्रह कर सकते हैं वे कहते हैं कि हम बिना किसी साधारण उपाय का अवलंबन किए ही यथेक्ष शक्ति भीतर ले सकते हैं जैसे एक मकड़ी अपने ही उपादान से जाला बनाकर उसमें बद्ध हो जाती है और जाले के तंतुओं का सहारा लिए बिना कहीं नहीं जा सकती उसी प्रकार हमने भी अपने ही उपादान से इस स्नायु जाल को प्रक्षिप्त किया है और अब उस स्नायु मार्ग का बिना अवलंबन किए कोई काम ही नहीं कर सकते योगी कहते हैं हम क्यों उसमें बद्ध रहें इस तत्व को और एक उदाहरण देकर समझाया जा सकता है हम पृथ्वी के किसी भी भाग में विद्युत शक्ति भेज सकते हैं पर उसके लिए हमें तार की जरूरत पड़ती है किंतु प्रकृति तो बिना तार के ही बड़े परिमाण में यह शक्ति भेजती रहती है हम भी वैसा क्यों न कर सकेंगे हम चारों ओर मानस विद्युत भेज सकते हैं हम जिसे मन कहते हैं वह बहुत कुछ विद्युत शक्ति के ही सदृश है स्नायु के भीतर जो तरल पदार्थ हैं उसमें थोड़ी विद्युत शक्ति है क्योंकि विद्युत के समान उसके भी दोनों ओर विपरीत शक्ति द्वय दिखाई पड़ती है तथा तो विद्युत के अन्यान्य सब धर्म उसमें भी देखे जाते हैं इस विद्युत शक्ति को अभी हम केवल स्नायुओं में से ही प्रवाहित कर सकते हैं पर प्रश्न यह है कि स्नायुओं की सहायता लिए बिना ही हम मानस विद्युत को क्यों नहीं प्रवाहित कर सकेंगे योगी कहते हैं हाँ वह पूरी तरह से संभव है और संभव ही नहीं वरन इसे कार्य में भी परिणित किया जा सकता है और जब तुम इसमें कृतकार्य हो जाओगे तब सारे संसार भर में अपनी इस शक्ति को परिचालित करने में समर्थ हो जाओगे तब तुम किसी स्नायु यंत्र की सहायता लिए बिना ही किसी भी स्थान में किसी भी शरीर द्वारा कार्य कर सकोगे जब तक आत्मा इस स्नायु यंत्र रूप प्रणाली के भीतर से काम करती रहती है हम कहते हैं कि मनुष्य जीवित है और जब इन यंत्रों का कार्य बंद हो जाता है तो कहते हैं कि मनुष्य मर गया पर जब मनुष्य इस प्रकार के स्नायु यंत्र की सहायता से या बिना उसकी सहायता के भी कार्य करने में समर्थ हो जाता है तब उसके लिए जन्म और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता संसार में जितने शरीर हैं वे सब तन्मात्राओं से बने हुए हैं उनमें भेद है केवल तन्मात्राओं के विन्यास की प्रणाली में यदि तुम्ही उस विन्यास के करता हो तो तुम इच्छा इच्छानुसार शरीर की रचना कर सकते हो यह शरीर तुम्हारे सिवा और किसने बनाया है अन्न कौन खाता है यदि कोई और तुम्हारे लिए भोजन करता रहे तो तुम अधिक दिन जीवित न रहोगे उस अन्न से रुधिर भी कौन तैयार करता है अवश्य तुम ही। उस रुधिर को शुद्ध करके कौन धमनियों में प्रवाहित करता है तुम्ही हम शरीर के मालिक हैं और उसमें वास करते हैं इसका किस प्रकार पुनर्गठन किया जाए बस इसी ज्ञान को हम खो बैठे हैं हम स्वभाव से चालित भ्रष्ट हो गए हैं हम शरीर के परमाणुओं की विन्यास प्रणाली भूल गए हैं अतः आज हम जिसे यंत्रवत किए जा रहे हैं उसी को अब जानबूझकर करना होगा हम ही तो मालिक हैं करता हैं। अतः हम को इस विन्यास प्रणाली को नियमित करना होगा और जब हम इसमें कृतकार्य हो जाएंगे तब अपनी इच्छानुसार शरीर का पुनर्गठन कर लेंगे और तब हमारे लिए जन्म मृत्यु आदि व्याधि कुछ भी न रह जाएगा